आगे हम्म कल हम लोग देख रहे थे कि ये समाप्ति ग्रंथ समाप्ति हो गया कार्य और कारण कौन हुआ मंगल हुआ कारण और व्यापार विघ्न ध्वंस तो अभी कारण हो गया मंगल और कार्य हो गया ग्रंथ समाप्ति ये दोनों एक ही अधिकरण में रहना चाहिए कार्य कारणों को समान अधिकरण होना पड़ेगा अभी इसके लिए दिखाते हैं समाप्तिर नाम वही जो किरणावली तृतीय पृष्ठा में देख रहे थे द्वारात्म उपपन्नम गया था नमस्कार मंगलो मात्र नमस्कार था ना उसका द्व पंक्ति ऊपर में अंतिम है समाप्तिर नाम ये समाप्ति क्या है समाप्ति क्या है वो कहाँ रहेगा मंगलो को भी उधर ही रहना पड़ेगा तभी तो कार्य कारण भाव होगा कहते है समाप्तिर नाम चरम वरण ध्वंस चरम वर्ण का उच्चारण कर दिया तो उच्चारण कर देने से उसका ध्वंस हो गया वही हो गया कि समाप्ति समाप्ति लिखना नहीं है ना ग्रंथ का अर्थ लिखना नहीं है उच्चारण वर्ण उच्चारण यही तो ग्रंथ है तो कहते कह देंगे चरम वर्ण का ध्वंस होना यही समाप्ति अंतिम वर्ण उच्चारण हो गया उच्चारण होने के बाद शब्द है शब्द आकाश में रहेगा और तृतीय क्षण में नाश हो जाएगा यही जो नाश हो गया ये हो गया समाप्ति अंतिम वर्ण उच्चारण कर दिए आकाश में शब्द हो गया शब्द नाश हो गया ये हो गया ग्रंथ समाप्त हो गया तो चरम वर्ण ध्वंस स आत्मनी स्व प्रतियोगी स्व पद से लेंगे चरम वर्ण ध्वंस तो चरम वर्ण ध्वंस का प्रतियोगी कौन होगा चरम वर्ण तो स्व प्रतियोगी हो गया चरम वर्ण आगे दे दिया चरम वर्ण को उच्चारण करने के लिए अनुकूल कृतिमान होगा वो ग्रंथकार अनुकूल कृतिमान होगा तो सो प्रतियोगी चरम वर्णानुकूल कृतिमान कौन होगा ग्रंथकार उसमें क्या धर्म रहेगा पूरा कोई है कृतिमत्व जी ये आ जाएगा ये कृति कहाँ रहेगा ग्रंथ में ग्रंथकार का आत्मा में कृति आत्मा में रहेगा प्रयत्न अभी ग्रंथकार आत्मा में कृति मो आ गया आगे मंगल भी वहां रहना पड़ेगा मंगल हो गया नमस्कार सच स्व अपर्ष बोध अनुकूल व्यापार स्व अवधि को उत्कर्ष बतया ज्ञापन बा स्व अवधि मेरे अपेक्षा आप उत्कृष्ट है इस प्रकार के ज्ञापन करना सच स्व अनुकूल स्व अर्थात ये जो अपकर्ष बोध अनुकूल अथवा उत्कर्ष बोध अनुकूल जो व्यापार करेगा मैं आपसे छोटा हूं अथवा आप मेरे से बड़े हैं इसको बोधन कराने के लिए जो व्यापार ये व्यापार हो गया स्व स्व अनुकूल कृतिमान होगा वो जो नमस्कार करेगा तो वही हो गया नमस्कार हो गया मंगल अर्थात तो मंगल अनुकूल मतलब नमस्कार अनुकूल कृतिमत्वम यह आ जाएगा ग्रंथकार का आत्मा में उसके लिए प्रयत्न करता है नमस्कार करने के लिए तो से स्व अनुकूल कृतिमत्व संबंधे न आत्मनी बरतते आत्मनी कौन बरतते स्व स्व का अर्थ नमस्कार नमस्कार अर्थात स्व उपकर्ष बोध अनुकूल व्यापार हो अथवा स्व अवधि को उत्कर्ष बदतया ज्ञापन हो तो आत्मा में समाप्ति भी आ गया और आत्मा में मंगल भी आ गया ये ये संबंध से लेकर के तो आने से कार्यकरण भाव हो जाएगा एकाधिकरण हो गया समान अधिकरण से कार्यकरण भाव हो जाए तथा तो स्व चौप्रतियोगी चरम वर्णानुकूल कृतिमत्व संबंधे न आत्मवृत्ति समाप्ति आत्मा में समाप्ति रहेगा आत्मवृत्ति समाप्ति प्रति स्व अनुकूल कृतिमत्व संबंधे नमस्कारात्मक मंगलम कारणम समाप्ति के प्रति मंगल कारण हो गया एक अधिकरण में रहे अधिकरण कौन हुआ आत्मा हाँ, ग्रंथकार का आत्मा ये दो संबंध से रहेंगे तो उनसे भाव हो जाएगा कार्यकार तो की ये समाप्ति ग्रंथ में रहेगी हाँ में मतलब समाप्ति अन्यत्र रहेगा मंगल अन्यत्र रहेगा तो भाव नहीं होगा कहते हैं दोनों ही आत्मा में रहेगा अच्छा समाप्ति ग्रंथ में किस संबंध ऐसी समाप्ति ग्रंथ में ऐसे लौकिक लोग कहते ग्रंथ का समाप्ति हुआ ना तो इसलिए कहेंगे कि वो ग्रंथ में रहेगा तो यहाँ किन्ती है आगे पृष्ठा में देखिए दीपिका में दिया प्रथम पंक्ति में नु मंगल समाप्ति साधनत्वम नास्ति पूर्व पक्ष कहेगा सिद्धांति कहते हैं मंगल समाप्ति का साधन है पूर्व पक्ष कहता है की समाप्ति साधनत्व स्ति मंगल में समाप्ति साधन तो नहीं है मंगल कृत्य कादम्बरी यादव निर्विघ्न परिसमाप्ति अदर्शनार्थ बाण के द्वारा रचित तो कादम्बरी वो तो मंगलाचरण किए हैं किंतु निर्विघ्न परिसमाप्ति नहीं हुआ बाणा जी का उनका शरीर समाप्त हो गया बीच में और मंगल अभावी किरणाबलि यादव उदयनाचार्य जी का तो उसमें वो मंगलाचरण नहीं किए नहीं करने पर भी समाप्ति दर्शनार्थ तो मंगलाचरण अभाव में समाप्ति हुआ मंगलाचरण होने पर भी समाप्ति नहीं हुआ तो अन्वय का कहाँ हुआ मंगल सत्वे समाप्ति सत्वम मंगलाभाव है समाप्ति अभाव इस प्रकार होना चाहिए यहाँ किन्तु अन्वय का दोनों व्यभिचार हुआ मंगल सत्वे समाप्ति सत्व होना चाहिए किंतु समाप्ति अभाव हो गया और मंगल अभावे समाप्ति अभाव होना चाहिए किन्तु समाप्तिभाव हो गया तो दोनों प्रकार की व्यभिचार हो गया अन्वय व्यतिरिक वे विचारा किरणावली में देखिए द्वितीय पैराग्राफ का द्वितीय पंक्ति किरणावली में लो थी लो थी लो थी लो थी। <laughs> कारण सत्वे कार्य सत्व अन्वय सहचारम अन्वय अर्थात तो अनुअय अर्थात विद्यमानता साथ साथ चलना अन्वय में सहचार कारण अगर है तो कहा जाएगा उसके अनु पश्चात कार्य को चलना है तो जहां अन्वय कहा जाएगा पहले जानना है कि कारण सत्व तभी अन्वय होगा अगर कारण नहीं है तो कहा जाएगा बेविचार, है व्यतिरेक का। कारण अभावे इतना अगर कहा जाएगा जानेंगे ये को कथन करता है कारण सत्वे ये अन्वय को कथन करता है आगे कार्य का सत्व कार्य का अभाव लेकर के ये सहचार अथवा व्यविचार न्वय और व्यतिरेक अन्वय में भी सहचार हो सकता है अन्वय में भी बेविचार हो सकता है व्यतिरेक में भी सहचार हो सकता है व्यतिरेक में भी बेविचार हो सकता है चारों यहाँ दिखा रहे हैं अन्वय कब कहेंगे कारण सत्व अन्वय आगे अन्वय का सहचार हो रहा है अथवा बेविचार हो रहा है वो अलग बात है कारण सत्व हो गया तो अन्वय और कारण अभाव हो गया तो व्यतिरेक ये पहले इतना स्पष्ट रूप में है कारण अगर नहीं है तो व्यतिरिक तो अभाव किसका अभाव कारण अभाव आगे कहते हैं अभी कारण सत्वे तो ये अन्वय होगा व्यतिरिक्य सत्व कार्य में भी सत्व हो गया सहचार हुआ विचार हुआ सहचार इसको कहेंगे अन्वय सहचार आगे कारण अभावे ये अन्वय होगा व्यतिरक होगा व्यतिरक कार्य अभाव सचार हो गया तो व्यतिरेक का सचार हो गया दोनों समान प्रकार के हो गया तो, अच्छा